श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग वैष्णव चरण तथा गौरी पंडित का दृष्टांत में एक सेर मिठाई तथा मुरमुरा खा लेना मलेरिया के प्रथम प्रारंभ होने तथा उसके प्रकोप से सुजला सुफला सस्य श्यामला बंग भूमि के अधिकांश स्थल विशेषकर भूमि के राध्वस्त तथा जन्म होने के पहले तक हुगली बर्धमान आदि जीलों का स्वास्थ्य भारत के उत्तर पश्चिम प्रदेशों से किसी अंश में कम नहीं था यह बात अभी तक प्राचीन लोगों के मुँह से सुनी जाती है उनका कथन है कि उस समय लोग जलवायु परिवर्तन के लिए बर्धमान आदि स्थानों में जाया करते थे कामालपुकुर बर्धमान से करीब तेरह कोस है वहां की जलवायु उस समय विशेष स्वास्थ्यप्रद थी बारह वर्ष तक अदृष्ट पूर्व कठोर तपस्या तथा उसके उपरांत भी अपने शरीर की ओर ध्यान न रखकर निरंतर भावमुख में अवस्थित रहने के कारण श्री रामकृष्ण देव का वज्र जैसा शरीर भी क्रमशः शारीरिक परिश्रम के लिए अनुपयुक्त तथा कभी कभी प्रबल रूप से रोगाक्रांत हो जाता था इसलिए श्री रामकृष्ण देव साधना काल के बाद प्रतिवर्ष चातुर्माश्य का समय अपनी जन्मभूमि कामारपुकुर अंचल में ही ज्यतीत कर आते थे परम अनुगत सेवक उनके भांजे हेदराम उनके साथ रहते थे तथा मथुर बाबू उनके आने जाने के व्यय के अतिरिक्त ऐसी सभी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कर देते थे जिससे गांव पहुंचकर उन्हें किसी बात की असुविधा न हो सुना जाता है कि लोग अपनी पुत्री को पहली बार ससुराल भेजते समय जैसे दिए की बत्ती से लेकर भोजन के बाद दात कुते कुरेदने की चीख तक उसके साथ दे देते हैं उसी प्रकार मथुर बाबू तथा उनकी परम भक्तिमती धर्मपत्नी श्रीमती जगदम्बा दासी भी श्री कृष्ण देव को कामार भेजते समय बहुधा सभी सामान उनके साथ भेजा करते थे क्योंकि यह बात उनसे छिपी नहीं थी कि श्री कृष्ण देव की कामार की गृहस्थी मानो शिव जी की गृहस्थी है श्री राम कृष्ण देव के पूर्वजों के समय से ही वहाँ संचय का कोई प्रश्न नहीं था सच्चाई के मार्ग पर रहकर जो कुछ प्राप्त हो उसी से निर्वाह करना एवं श्री रघुवीर के नाम से प्रदत्त डेढ़ बीघे मात्र जमीन में जो धान होता है उसी से सारे वर्ष गृहस्थी का संचालन करना उस परिवार की रीति थी गांव के मोदी की दुकान ही इस पवित्र देव संसार का भंडार था यदि विदाई आदि में कुछ रुपये पैसे की प्राप्त हुई तो इस भंडार से गृहस्थी का उपयोगी सामान शाक सब्जी तेल नमक आदि उस दिन मंगवाया जाता था। अन्यथा तालाब के समीपवर्ती अनायासलभ्य शाक अन्न के द्वारा ही आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत किया जाता था सर्वदा सभी विषयों में सब कुछ करने धरने वाले जीवित जागृत कुल देवता श्री रघुवीर ही थे ये सारी बातें विदित रहने के कारण मथुर बाबू का आग्रह था कि कुछ और बीघे धान की जमीन श्री रघुवीर के नाम से खरीद दें एवं श्री रामकृष्ण देव को घर भेजते समय गृहस्थी की सभी आवश्यक वस्तुएं वस्तुएँ उनके साथ भेज दिया करते थे जैसे पहला कहा जा चुका है जैसे पहले कहा जा चुका है श्री रामकृष्ण देव चातुर्माश के समय कभी कभी कामार पुकुर जाया करते थे प्रायः प्रति वर्ष ही वे उन दिनों में घर जाते थे एक वर्ष वहां उन्हें मलेरिया के कारण ज्वर से पीड़ित हो बड़ा कष्ट हुआ तभी से उन्होंने घर न जाने का निर्णय किया एवं उसके बाद फिर कभी वे वहां नहीं गए उनका यह निर्णय तिरोभाव के आठ दस वर्ष पूर्व हुआ था अस्तु तो इस वर्ष भी वे पहले की तरह कामारपुकुर गए हुए थे उनके दर्शनार्थ तथा उनकी धर्म चर्चा सुनने के लिए घर पर पड़ोस के नर नारियों की भीड़ बनी रहती थी वहाँ मानो आनंद की हाट लगी हुई थी घर की महिलाएं उन्हें अपने समीप पाकर आनंदपूर्वक उनकी तथा उनके दर्शनार्थ आए हुए लोगों की सेवा परिचर्याद में व्यस्त थी दिन के बाद दिन सुख के दिन किस तरह बीत रहे थे यह कोई भी अनुभव नहीं कर पा रहा था उनके घर पर उस समय श्री देव के भतीजे श्रीयुत रामलाल दादा की पूज्य माताजी जी ही गृहकर्तृ थी एवं उनकी पुत्री श्रीमती लक्ष्मी दीदी तथा परमाराध्या श्री माता जी वहाँ रह रही थी लगभग एक पहर राह बीत चुकी थी पड़ोस की महिलाएं विदा लेकर अपने अपने घर चली गई थी दो चार दिन से श्री राम कृष्णदेव मंदाग्नि तथा दस्त से पीड़ित थे इसलिए रात में साबुदाना एवं बारली के अतिरिक्त और कुछ नहीं लेते थे उस दिन भी रात में दूध बार्ली पीकर वे सो गए उनके भोजन तथा सयन के बाद घर की महिलाओं ने भी भोजनादि किया तथा घर के सब काम काज समाप्त करने के पश्चात वे सोने की व्यवस्था करने लगी सहष्टा श्री राम कृष्णदेव अपने शयन गृह का द्वार खोलकर भावाविष्ट हो दड़खड़ाते हुए बाहर निकले तथा रामलाल दादा की माताजी आदि को बुलाकर कहने लगे क्या तुम सब सो गई मुझे खाने को कुछ दिए बिना ही आज तुम कैसे सो गई रामलाल की माताजी जी बोली अरे यह क्या कह रहे हो अभी तो तुमने भोजन किया है श्री राम कृष्ण देव ने कहा मैंने कब भोजन किया मैं तो अभी दक्षिणेश्वर से आ रहा हूँ मुझे तुमने कहाँ भोजन कराया यह सुनकर सब महिलाएँ अवाक रह गईं तथा वे आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगी उन लोगों ने यह अनुमान किया कि श्री राम कृष्णदेव भावाविष्ट होकर ही ऐसा कह रहे हैं किंतु उस समय दूसरा उपाय ही क्या था घर पर उस समय ऐसी कोई खाद्य सामग्री नहीं थी जो उन्हें खाने को दी जाती तब और हो ही क्या सकता था अतः रामलाल दादा की माता डरती हुई बोली घर पर तो अब और कुछ खाने को नहीं है केवल कुछ मुरमुरा है तुम खाओगे थोड़ा सा खा लो ना उससे तुम्हारा रोग भी नहीं बढ़ेगा इतना कहकर एक थाली में मुरमुरा लाकर उन्होंने श्री राम देव के सामने रख दिया उसे देखकर कर श्री राम कृष्णदेव बालक की तरह क्रोधित हो पीठ फेरकर बैठ गए और कहने लगे मैं केवल मुरमुरा नहीं खाऊंगा उनको बहुत कुछ समझाया गया तुम्हें दस्त का रोग हुआ है ऐसी स्थिति में और कुछ खाना उचित नहीं है इतनी रात हो हो जाने के कारण अब दुकानें भी बंद हो चुकी साबुदाना बार्ली आदि खरीदना भी इस समय संभव नहीं है आज मुर्मुरा खाकर रहो सुबह होते ही रसेदार तरकारी और भात बना दिया जाएगा किंतु सुनने कौन लगा अभिमानी तथा हठी बालक की तरह श्री रामकृष्ण देव यही कहने लगे मैं मुर्मुरा नहीं खाऊंगा तब विवश होकर रामलाल दादा बाहर निकले उन्होंने दुकानदार को जगाया और एक शेर मिठाई खरीद लाए वह एक शेर मिठाई तथा साधारणतया लोग जितना खा सकते हैं उससे भी कहीं अधिक मुरमुरा जब थाली में रखकर श्री रामकृष्ण देव को दिया गया तब आनंद पूर्वक वे भोजन करने बैठे एवं उन्होंने वह सब कुछ खा लिया कुछ भी शेष नहीं छोड़ा इससे घर के लोग डर गए उन्होंने सोचा कि एक तो वे दस्त के रोगी हैं महीने में आधे दिन साबूदाना बार्ली पीकर रहते हैं अतः रात के समय उनका इस प्रकार भोजन करना कहाँ तक ठीक है कल कुछ न कुछ अवश्य होगा किंतु आश्चर्य की बात, दूसरे दिन देखा गया कि उनका शरीर ज्यों का त्यों ठीक है रात के भोजन से उन्हें कोई हानि नहीं हुई है